तू या मुसलमान सिख है ईसाई है या पारसी है हम प्यार से है तो से आज से कहीं इंसान है हम यहूदी है बुद्ध है जैन है आस्तिक या नास्तिक है हम चार हो यह भावना तो हर इंसान की होती है लेकिन संगीत से बदलाव के प्रवर्तक प्रसिद्ध गीतकार गायक और लोकनाथ संस्था के संस्थापक चारुल और विनय इन भावनाओं को कुछ अलग अंदाज में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं देश भर में प्रस्तुत कर रहे हैं आवाज आत्म सम्मान की इंसान है हम एक अनूठी सांगीतिक प्रस्तुति पिछले दिनों हमारे बिलासपुर शहर में भी आयोजित हुई श्री योग सेवा समिति बिलासपुर जन स्वास्थ्य सहयोग और नगर निगम बिलासपुर के सौजन्य से चारुल और विनय की सांगीतिक अंजलि यात्रा का बिलासपुर और गनयारी में 24 और 25 फरवरी को आयोजन किया गया प्रस्तुत है उस अवसर की एक रेडियो रिपोर्ट इंसान एक अनूठी सांगीतिक संध्या शांति मानवता और इंसानियत के लिए संगीत से बदलाव लाने की एक कोशिश अहमदाबाद के आईआईएम के छात्र रहे चारुल और विनय देश में हो रही हिंसा के कारण हुई मौतों को शहर शहर गांव-गांव जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस अनूठी प्रस्तुति के माध्यम ऐसी अपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे गाएंगे तब तक रे जब तक काम नहीं लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन बिलासपुर में इन कलाकारों के बारे में मंच पर बताती हुई सुप्रिया भारतीयन लोकनाथ करके एक संस्था है जिसकी स्थापना चारुल जी और विनय जी ने की है और अब उसी के तहत इनका ढेर सारा काम चल रहा है ऐसे लोग जिनके जीवन के बहुमूल्य क्षण खत्म हुए हैं बहुमूल्य लोग उनके बीच से चले गए हैं ऐसे कई कई हज़ार लाख लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा का दर्द सहा है तो उन लोगों को संवेदना पहुंचाने के लिए हम उनके साथ हैं ये दर्शाने के लिए और उनके साथ होने का एहसास जताने के लिए चारुल जी और वीना जी ने एक राष्ट्रव्यापी यात्रा की शुरुआत की है और बारह जनवरी से उन्होंने इस साल ये यात्रा आरम्भ की और उनका ये चौबीसवां पड़ाव आज चौबीस तारीख को इस सभागार में है तो आज बहुत सौभाग्य का विषय है और उनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत आज इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि पूरे कार्यक्रम के दौरान आप उनकी जीवन यात्रा से जुड़ते चले जाएंगे गीतों से जुड़ेंगे संवेदनाओं से जुड़ेंगे वो सारा एक अपने आप में अलग ही अनुभव होगा इस अवसर पर नगर निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती वाणी राव ने मंच से कहा ये बड़े ही सौभाग्य की बात है की बिलासपुर आज ऐसे कलाकारों को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है और बड़ी अच्छी बात है की कल हम सब जानते हैं की गनियारी में ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को ऐसा मौका मिलेगा जो मौका चारुल जी और विनय जी ने और यहाँ के आयोजकों ने हमें दिया है ये बिलासपुर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है आज के समय में इससे ज्यादा प्रासंगिक और कार्यक्रम बहुत कम ही हो सकते हैं ऐसा मेरा दिल कहता है और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ चारुल और विनय देश के गाँव में जाकर कई कई महीनों तक बसते हैं वहाँ पर शोध करते हैं वहाँ के आंकड़े एकत्रित करते हैं वहाँ की समस्याओं पर आधारित चीजों को गीतों में लिखते हैं उसमें संगीत भरते हैं और फिर उन समस्याओं को देश के दूसरे कोनों तक संगीत के माध्यम से ही पहुँचाते हैं धर्मों में भी, जाति में भी रिश्तों त्योहारों में भी रिश्तों में भी त्योहारों में भी दफ्तर में भी सड़कों पे भी शहरों में भी गांवों में भी शहरों में में भी हो पे हिंसा है चारों पहड़ चोरा हो पे हिंसा है चारों पे, पे सरहद पे, पे भी देखो तो छाया जहर यूं तो हम सब आम इंसान है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खोए हुए उलझे हुए ऑफिस काम घर बच्चे बच्चों के इम्तिहान, कुकर की सीटियाँ टीवी सीरियल्स और ब्याज के चढ़ते उतरते दरों के बीच में अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में सदा व्यस्त इसी बीच बीत जाता है हमारा दिन हमारी शाम और फिर उगता है एक और नया दिन इस जीवन यात्रा में हमें समय ही कहा कि जिस दुनिया में हम और हमारे बच्चे रहते हैं उसके बारे में भी कुछ सोचें। फिर भी कभी हमारे अंदर का इंसान हमें इंसानियत के बारे में कुछ पूछता है तो हम उसे व्यवहारिकता का बहाना दे करके चुप कर देते हैं लेट्स बी प्रैक्टिकल मैं अकेला या अकेली क्या कर सकती हूँ आज हम आपके और हमारे अंदर छुपे इस इंसान से कुछ बातें करने आए हैं कुछ शेयर करने आए हैं। जो घर जला वो किसका था वो जो लूटा वो किसका था वो जो लूटा वो किसका था मस्जिद गिरी गिरजे गिरे अल्लाश्वर रोबर मासूम जिंदा जलाए यहाँ मासूम जिंदा जलाए यहां। और कबरों से इंसान उभार यहाँ hmm. समय को थोड़ा पीछे ले जाते हैं 1947 दुनिया के दो देश भारत और पाकिस्तान 1969 देश में कई जगह दंगे भड़क उठे नाइनटीन इस दशक में पंजाब में चला एक अलगाववादी हिंसा का दौर 1969 सिक्सटीन 1990 देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जुनून ने कई दंगे करवाए 1992 बाबरी मस्जिद का ध्वंस और पूरे देश में हिंसा 20वीं सदी ने मानव इतिहास की सबसे अधिक हिंसा देखी है पर क्या इस सदी में भी हम यही हिंसा और नफ़रत को दोहराएंगे भयावह वह मालेगांव, मुंबई जयपुर असम महाराष्ट्र का धूले और अभी अभी हैदराबाद यह सूची दिन ब दिन लंबी होती जा रही है वैमनस्य और नफ़रत मंदिरों और मस्जिदों के दायरों से निकलकर हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक पहुँच गए है ये अंधी हिंसा है नफ़रत की हिंसा इंदिनों इंदिनो क्या चुप रहे क्यों चुप रहे हम तो मरते हैं जी के कितनी दफा इन दीनो, इन दिनों दिनों क्या हुआ इन दिनों चारुल और विनय अपने अनुभवों को अपने संस्मरणों को छोटी छोटी बातों के साथ जोड़ते हैं उन गीतों के बीच में अपनी बातें कहते हुए संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं फुटपाथ पर रहने वाले दो बच्चे बहुत दिनों से इनको खाना नहीं मिला है बहन बहुत छोटी है भाई थोड़ा बड़ा है भाई की गोद में सर रख के बहन सो रही है क्योंकि अर्ध बेहोशी की हालत में है बहुत दिन से खाया जो नहीं है और भाई कुछ गुनगुना रहा है hmm, बची है नन्ही सी सुंदर है परियों सी। जिस दिन से रोडी बस एक ना कह एक रंग की एक रोटी तो तीन तोतीन की क्या होती वो मुझे है बच्ची है नन्ही सी। यही वो बच्चे हैं जो कभी माइंस में काम करते हुए दिखते हैं तो कभी ईटों के भट्ठों पर कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कभी सड़कें बनाने में कभी केमिकल की फैक्ट्री में कभी कारपेट बनाने में एक बार मौका मिला मुझे और विनय को ऐसे 400 बच्चों के साथ तीन दिन रहने का अनोखा अनुभव था वाकई अहमदाबाद के रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ये बच्चे एक जन सुनवाई थी जिसमें उन्होंने सब ने आके अपनी बातें रखी हमने सोचा कि जब हम उनको पूछेंगे कि ये तीन दिन में आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा इन्होंने दो बातें कही पहली बात जिंदगी में पूरी थाली भर के खाने का एहसास क्या होता है वो हमें यहाँ वो अच्छा लगा क्योंकि दीदी हम प्लेटफॉर्म पे रहते हैं हम तब नहीं खाते जब हमें भूख लगती है लेकिन तब खाते हैं जब हमें कहीं से कोई खाना मिल जाता है दूसरी बात इन्होंने कहा कि जिंदगी में पूरी रात भर एक जगह पर सोने का क्या एहसास होता है ये हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमने पूछा कैसे अरे दीदी वो क्या है हम प्लेटफॉर्म पर रहते हैं ना रात को 12 बजे ट्रेन आती है दो नंबर के प्लेटफॉर्म पे पुलिस हमें डंडे मारती है हम भाग के जाते हैं चार नंबर के प्लेटफॉर्म पे फिर ढाई बजे दूसरी कोई ट्रेन आई चार नंबर के प्लेटफॉर्म पे फिर डंडे पड़े फिर हम गए छह नंबर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के टाइम के हिसाब से हमारे बिस्तर बदलते रहते हैं तो पूरी रात बिना डंडे के एक ही जगह सोने का ये हमारा पहला अनुभव मेरे देश का बचपन पता है मजदूरी करते हैं हमें कहना चाहते हैं कि अब हम मजदूरी नहीं करना चाहते हमें अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं हमारी बारी है जलाऊ के झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कभी ना करने झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कभी न करने जाऊ छोटी छोटी उंगलियों से छोटी छोटी उंगलियों से ना कारपेट बनाऊ कपड़े पर ना रंग लगाऊ ना जूते चमकाऊ मेरी, मेरी बारी है मजा में करने जाऊँ मेरी बारी है मजा में करने जाऊँ आग और पानी जैसी छोटी छोटी सी चीजें लेकिन हमारे लिए कितनी जरूरी चीजें हैं पानी की कमी और आग का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है इसको भी उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया और साथ में प्रस्तुत किए अपने शोध के माध्यम से एकत्र किए हुए ढेर सारे आंकड़े हमारे देश के साढ़े छह लाख गाँव में आज हजारों गाँव ऐसे है जहाँ पीने का पानी का भी प्रश्न है इन हज़ारों गांवों की लाखों करोड़ों महिलाएं हर रोज़ पानी के एक मटके के लिए पाँच किलोमीटर छः किलोमीटर चलती हैं कि इसका मतलब एक साल में वो लगभग दो हज़ार किलोमीटर चलती हैं अगर उनकी वर्किंग लाइफ हम सिर्फ पचास साल भी मान लें तो एक लाख किलोमीटर होता है इस धरती के चारों तरफ अगर घूमना हो हमें तो इसकी जो वृद्धि जो है चालीस किलोमीटर के आसपास है यानी कि इस देश की करोड़ों महिलाएं पानी के एक मटके के लिए इस धरती के चारों तरफ तीन बार घूम जाती हैं सो so एक किसान है कहता है कि चलो मैं पानी से ही पूछता हूँ कि तुम क्यों मेरे गांव में आते नहीं हो पानी तू तू के मने मारे, ना तू के मने मने में में पानी हर काम के लिए ज़रूरत होती है इन हाथों की लाखों सालों के विकास के बाद इंसान ने जो हाथ पाए हैं उसी के कारण वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है हल चला खेतों को मैंने ही सजाया रे गेहूँ चावल मक्के के दानों को रे। भी मैंने धान भी पकाया रेहू क्यों भूखे पेट रे के मेरे लिए काम नहीं की खुदाई की पट्टी को रे रे रे पकाया मैंने मैंने बंगला बनाया रे। संसद का हर एक खंबा मैंने ही उठाया रे। क्यों पे कि मेरे लिए काम नहीं ये विविधता का उत्सव है एक तरह से और दूसरी तरह से जिस मोड़ पे हम खड़े हैं वहाँ अपने आप को याद दिलाने की एक कोशिश है कि क्योंकि हम इंसान हैं हम सोच सकते हैं हम सपने देख सकते हैं इसलिए अगर हम चाहें तो हकीकत को बदल सकते ना सूरज पर तारों पर मंगल पर ना और है कहीं ऐसी सुंदरता जिंदगी अपनी ही हर पर राजकी ये बात है जिंदगी जिये इंसान है हम इंसान है हम पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभागृह में विगत 24 फरवरी को आयोजित इस अनूठी सांगीतिक संध्या की रेडियो रिपोर्ट अभी आपने सुनी संयोजन था सुरेश त्रिपाठी का और प्रस्तुत करता थी संज्ञा टंडन चारो हो या